कर्ण ने धनुष की भयंकर टंकार और तालियों का शब्द करते हुए भीम पर धावा किया बस दोनों वीर दो सिंहों के समान झपटते हुए दो बाजों के समान तथा क्रोध में भरे हुए दो सरभों के समान परस्पर पर युद्ध करने लगे राजन जुआ खेलने वन में रहने और विराट नगर में अज्ञातवास करने के समय पांडवों को अनेकों क्लेश उठाने पड़े हैं आपके पुत्रों ने उनका विस्तृत राज्य तथा रत्नादि हर लिए हैं। अपने पुत्रों की सलाह से आप भी उन्हें करने का विचार किया था आपके दुष्ट पुत्रों ने सभा के बीच में द्रौपदी को तरह तरह से तंग किया था दुशासन ने उसके केस पकड़ कर खींचे और कर्ण ने उससे यह कठोर बात कही कि अब ये लोग तेरे पति नहीं है तू तो कोई दूसरा पति चुन ले इन सभी बातों का इस समय भीमसेन को स्मरण हो आया इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर धनुष की तंकार करते कर्ण पर टूट पड़े उन्होंने अपने बाणों के जाल से कर्ण के रथ पर सूर्य की किरणों का पड़ना बंद कर दिया तब कर्ण ने अपने तीखे बाणों से उस जाल को काटा और नौ बाणों से भीमसेन पर भी चोट की इसके जवाब में भीमसेन ने फिर कर्ण को बाणों से आच्छादित कर दिया उन दोनों का रण क्षेत्र के समान भयंकर और दुर्दर्श हो रहा था दूसरे महारथी तो उस संग्राम को बड़े विस्मय के साथ देख रहे थे दोनों ही वीरों ने एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते करते सारे आकाश को बाण बाण कर दिया था उन बाणों की चमक से उसमें चमचमाहट सी होने लगी थी दोनों ही वीरों के बाणों की भारी मार से घोड़े हाथी और मनुष्य मर मरकर धरती पर हो रहे थे। राजन उस समय आप के पुत्रों अनेकों मारे गए, उनमें से कोई तो प्राणहीन होकर गिर रहे थे और कोई गिर चुके थे इस प्रकार बाद की बात में वसारी सारी रणभूमि हाथी घोड़े और मनुष्यों की लोथों से पट गयी राजन अपक्रोध में भरे हुए कण्य भीम पर तीस बानों से चोट की भीम ने तीन बाणों से उसका धनुष काट डाला और एक भल से से उसके सारथी को रथ नीचे गिरा दिया। तब इंद्र जैसे का प्रहार करते हैं उसी प्रकार कर्ण ने एक महाशक्ति घुमाकर भीम सेन पर छोड़ी किंतु भीम ने सात बाणों से उसे बीच ही में काट डाला तथा कर्ण पर यम के समान तीछे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी कर्ण ने अपना विशाल धनुष खींच कर नौ बाढ़ उन्हें, उन्हें कर्ण के धनुष को भी काट दिया तथा अपने की बोछार से उसके घोड़ों को मारकर सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया कर्ण को इस प्रकार आपत्ति में पड़ा देखकर राजा दुर्योधन ने अपने भाई दुर्द्या से कहा अरे तू शीघ्र ही इस भीम को मारकर कर्ण की सहायता कर तब जो आज्ञा ऐसा कर कर की वर्षा करता हुआ भीमसेन भीमसेन की ओर चला। उसने पर पर और उनके पर छोड़े, तथा सात से उनके साथियों को तीन से को और साथ से से और ही शम उनको बेध दिया इससे भीमसेन का क्रोध बहुत भड़क उठा और उन्होंने अपने तेज बाणों से उसके मर्म स्थानों को बेध कर उसे सारथी और घोलों के सहित यमराज के हवाले कर दिया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 एक से उनकी ध्वजा काट डाली फिर उसने सारे शरीर को फोड़ कर निकल जाने वाला अत्यंत मार छोड़ा और भीमसेन को घायल करके पृथ्वी को चीरता हुआ भीतर घुस गया तब भीमसेन ने एक वज्र के समान कठोर चार हाथ लंबी छ कोनी, भारी गदा उठाई और उसे फेंक कर कर्ण के घोड़ों को मार डाला फिर दो बाहरों से उसकी ध्वजा काट कर सार्थी को भी मार डाला अब कर्ण अश्वहीन रथ को छोड़कर अपना धन स्थान खड़ा हो गया इस समय हमने कर्ण का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा वह रथीन होने पर भी भीमसेन को रोके ही रहा तब दुर्योधन ने दुर्मुख से कहा भैया दुर्मुख देखो भीमसेन ने कर्ण को रथीन कर दिया है इसलिए तुम इसके पास रथ पहुंचा दो यह सुनकर दुर्मुख भीमसेन पर बाणों की वर्षा करता बड़ी तेजी से कर्ण की ओर चढ़ा जुर्मुख को संग्राम कर्ण की सहायता करते देख बड़े प्रसन्न हुए और कर्ण को अपने अब कर्ण ने कुछ भी आगा पीछा करके, से से न करके चौदह बाणों से भीमसेन पर वार किया वे बाण उसकी दानी भूजा को घायल करके पृथ्वी में घुस गए तब भीम सेन ने तीन बाणों से कर्ण को और से उसकी सारथी को बेट डाला अपने घोड़ों को तेजी से, से, से संजय पुरुषार्थ को धिकार है यह तो व्यर्थ ही है मैं तो दैव को भी मुख्य समझता हूँ देखो कर्ण ऐसी सावधानी से युद्ध कर रहा था भी भी भीम को काबू में नहीं कर सका दुर्योधन संग्राम में नहीं जीत सकेंगे फिर पांडवों की तो बात ही क्या है जब उसी को दुर्योधन ने भीम के हाथ से प्राप्त होकर युद्ध से भागते देखा तो क्या कहा संजय भला भीम के सामने का साहस कौ कर सकता है यह तो संभव है कि कोई पुरुष के, तो के, के, के, तो के समान आदमी ही जा पड़े भीमसेन ने हमारी सभा में सारे कौरवों के सामने मेरे पुत्रों के वर्ण की प्रतिज्ञा की थी उसे याद करके कर्ण को पराजित देखने पर दुर्योधन और दुशासन तो डर के मारे उसके आगे से भाग गए होंगे। का, का वध होता देख कर उसे अपने अपराध के लिए अवश्य बड़ा संताप हुआ होगा भला अपने जीवन की रक्षा चाहने वाला ऐसा कौन प्राणी होगा जो साक्षात काल के समान खड़े हुए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 कि संसार के इस भीषण संघार की जड़ आप ही है अपने औसत ग्रहण नहीं करता उसी प्रकार आपने भी किसी की एक न सुनी राजन आपने स्वयं ही यह दुर्जर काल को इसलिए अब आप ही इसका सारा फल होगी अस्तु अब जैसे जैसे आगे युद्ध हुआ वह मैं सुनाता हूं, कर्ण को भीमसेन के हाथ से परास्त हुआ देखकर आपके पांच पुत्र और जय सहन न कर सके और वे एक साथ भीमसेन पर टूट पड़े वे चारों ओर से घेर अपने बाणों से टिड्डी दल के समान सारी दिशाओं को व्याप्त करने लगे भीमसेन ने उन्हें अकस्मात आते देख हंसते हंसते अगवानी की जब कर्ण ने आपके पुत्रों को भीमसेन के सामने जाते देखा तो कर्ण भी वही लौट सारथी और घोड़ों के सहित उन पांचों भाइयों को यमराज के हवाले कर दिया उस समय हमने भीमसेन का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा वे एक और तो अपने बाणों से कर्ण को रोक रहे थे और दूसरी ओर आपके पुत्रों का संहार कर रहे थे